भगवत गीता त्रयोदश अध्याय एकादश श्लोक तक विचार हो गया है जिसमें कुछ ज्ञान के साधन बताए थे सप्तम श्लोक से लेकर एकादश श्लोक तक अमानित आदि यद्यपि परमात्मा को जानने के लिए प्रमाण काम करता है तप्तमश तो महावाक्य यही प्रमाण होता है ये साधन बदलने की आवश्यकता क्या है मुख्य साधन तो ज्ञान ही है परमात्मा ज्ञा उसको प्रमाण के बिना ज्ञान नहीं होगा प्रमाण चाहिए तो ये साधन किस लिए पता प्रमाण से हो जाएगा तत्व तो तो से बाह बाग्य सुनेगा अहम परमाश में हो जाएगा साधन क्यों कहते देखो जैसे अंधेरे में घट होगा तो चक्षु प्रमाण है घट को जानने के लिए चक्षु प्रमाण है चक्षु के बिना अंधा व्यक्ति घट को नहीं जान पाएगा चक्षु प्रमाण है किंतु अंधेरे में जो घट है चक्षु जान नहीं जब तक प्रकाश नहीं होगा सहकारी साधन की भी आवश्यकता है जानना तो प्रमाण तो चक्षु है घट को जानने के लिए चक्षु से ही जाना जाता है किंतु सहयोगी चाहिए जब तक प्रकाश न हो तब तक चक्षु से घट नहीं जाना जाता इस प्रकार ये भी इस प्रकार के हैं निमित्त है ये सब महाभाग कैसे होगा ज्ञान तो पर बात का हम ब्रह्माश्मी ज्ञान महाभाग कैसे होगा किंतु उसमें सहयोगी होते हैं जिनके पास में अमानित्वादि नहीं है जो पदा बीस गुण नहीं है जिसमें वो महाभाग के सुनने पर भी जाने हो पाएगा ये चाहिए इसके बिना नहीं हो सकता जैसे अंधेरे के घट को चक्षु होने पर भी आलोक के बिना देख नहीं सकता आलोक की आवश्यकता है सभी भी है ठीक इसी प्रकार महाभाग के जाए सौ बार सुने किंतु जब तक अमानित्वादि पूर्ण नहीं होगा उसके तब तक ज्ञान नहीं पाएगा से ज्ञान नहीं पाएगा इसके लिए कहा गया था ज्ञान के निमित्त है यह कहा था अथवा ज्ञान के सहयोगी है अमान्यवादी गुण है ना सब आत्मा अमानित्व अधमित्व आदि जीवन में होना चाहिए तभी वो महावाग्य से ज्ञान हो पाएंगा अमान्य में मान माने छिपा हुआ अहंकार उसका अभाव होने साधक के जीवन में और अधम्भित्व तो का दंभ का अभाव दम्भ माने क्या है कि धर्म धर्मध्वजी हो जाना मैंने एक किया शो किया कुछ किया है तो उसको प्रचार करना इत्यादि नहीं होना चाहिए अमानित्व तुम, अदम्भित्व तुम, अहिंसा शांति कार्यम इत्यादि कहा हुआ था इस साधक के जीवन में हो तो महाभार कैसे ज्ञान होगा तो यहां गीता के माध्यम से महावाक्य तो यही है क्षेत्रज्ञ से आप ही मानती थी यही है कि क्षेत्रज्ञ का स्वरूप मैं हूं उपाधि हटाओ तो मेरे से भिन्न नहीं होगा इस क्षेत्र ज्ञा उपाधि से भिन्न दिख रहा है स्थिति है जैसे आकाश से भिन्न घटाकाश दिख रहा है किसके कारण गढ़ के कारण घट को हटा दो फोड़ो आकाश ये हो भिन्न नहीं माना जा सकता ठीक इस प्रकार यहां भी है क्षेत्रगम चाप जो तत्व मसी आदि महावाग के वेद में है ये क्षेत्रगम चाप्ति महावाग की इसका गीता के माध्यम से तो महावाग कैसे ही ज्ञान होना है ज्ञान तो आत्मा का ज्ञान किंतु तो फिर भी सहयोगी साधन की आवश्यकता है जैसे मधेरे के घट को जानने के लिए चक्षु को आलोक की आवश्यकता पड़ी जब तक आलोक नहीं है तब तक चक्षु जान ले सकते ठीक इस प्रकार यहां भी है इसलिए बीस गुण बताए थे यहाँ मानित्वादि गुण महावाक्य के, के लिए पोषक होते हैं सहयोगी होते हैं ये कहा था आगे कहते हैं उत्तर ग्रंथ वो बता रहे थे साधन दिखा दिया जो महावाक्य होगा उसके लिए सहयोगी साधन बता दिया अमानित्व से लेकर के धृति तक यहां तक बताया था। आगे के ग्रंथ का उपतरण देते हैं आगे क्या कहना है अज्ञा का कथन करना है इतने साधन के बातें जानना किसको है क्षेत्र ज्ञ का स्वरूप को जानना है उसका स्वरूप क्या है यह बताना ये कहना है आगे, आगे का ग्रंथ यही कहता है क्षेत्रज का स्वरूप बताने के लिए है आगे का स्वरूप मानी द्वादश स्वक यथोक्ते ना इत्यादि का यथोक्ते ना ज्ञान है ज्ञान साधन है ना यह ज्ञान कहा हुआ है ज्ञान का साधन है वो यथोक्त ना अमानित्वादिशैली धृति तक कहा हुआ जो ज्ञान के साधन है ना बताया हुआ है साधन मुख्य तो है प्रमाण ज्ञान के साधन प्रमाण तत्व से आदि महाभाग्य गीता के महाग्रम चावी है उसी के द्वारा ज्ञान होना है कि सहयोगी हैं अमानित आदि जब तक अमानित नहीं होती जीवन में तब तक महाभाग्य शून्य पर भी ज्ञान नहीं होगा ऐसी तो यथोक्त ने ज्ञान है ना ये तो ज्ञान मानी ज्ञान के साधन बताया था ज्ञातव्य किम किसको जानना है इस साधन के द्वारा ज्ञातव्य पदार्थ जानयोग्य पदार्थ क्या है इसके द्वारा जैसे चक्ष के द्वारा घट को जाना जाता है तो इस इसको ये जो ज्ञान के साधन बताए गए इनसे जानना किसको है ये प्रश्न उठता है कि आकांक्षा में इसके आकार मैं उस ग्यय को बताता हूँ ज्ञान के विषय को ग्यय बोलते हैं ग्य मारे घट ज्ञान जैसा ज्ञान नहीं है मानी वृत्ति व्याप्ति है फल व्याप्ति नहीं ऐसा है इतर व्यावृत्ति के लिए वृत्ति बनाने ब्रह्माकार वृत्ति की आवश्यकता होगी किंतु तो, स्वरूप को पहचानने के लिए वृत्ति की आवश्यकता नहीं होगी स्वतः प्रकाश स्वरूप है वो ऐसी फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं ऐसा है इसलिए ज्ञान शब्द सिद्ध बोल दिया जाता है इतर व्यावृत्ति से जानने योग्य है वो यह आत्मा है बताना संभव नहीं है विधिमुख से संभव नहीं है यह आत्मा नहीं है आत्मा भिन्न को निषेध करने में तात्पर्य होता है व्यक्ति का परिचय दो तरह से दिया जाता है विधि या निषेध मुख्य एक तो ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति यह है पहचान कराना अथवा उससे भिन्न का निषेध करना देना ये ये वो नहीं है वो ये, वो ये नहीं है ऐसा करके सब का कर निषेध बाद जो बच्चे ज्ञान सही हो जाएगा यहां भी ऐसे सर्व विशेष का निषेध के माध्यम से पहचान कराना है यह नहीं कि आत्माह करके नहीं बताया जा सकता तो कोई विशेष नहीं निर्विशेष है कोई विशेष होता तो विशेष को लेकर के बता दे ये चीज है निर्विशेष आत्मा इतर व्याप्ति से ही परिचय कराया जाता है तो व्याप्ति है इसलिए गेह कह दिया फल व्याप्ति नहीं यहां किम तस्म कहता तो कहते हैं ज्ञेय है तत् प्रवश्याम ये बोलने भाषा में श्लोक में बोल रहा है इत्यादि ये श्लोक आने वाला है इसका उत्तर ये गेयम तत् प्रवक्ष्याम इत्यादि कहा यमान यमाश्च अमानित्वाद यो न तैर्यम क्या है थे संख्या का कर्था महाराज के जो यम और ये नियम ये अमानित्वादी जो बताया आपने यम नियम के समान है ये तो जैसे योग सूत्र में यम और नियम का चर्चा है उसी प्रकार ही है तो इसके द्वारा वस्तु पहचानना संभव नहीं होता है ब, वहां समाधि में जाना पड़ेगा वहां यम नियम मात्र से काम नहीं चलेगा का। क्या भी तो यम नियम के समान है ये अमानित्वादी ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के साधन होते हैं ये ज्ञान नहीं है तो वस्तु तो को जानना कैसे जानेगे इसको ज्ञाय वस्तु तो कैसे जानेंगे पूर्व में साधन बताया आपने यम अमानितदि को अब ज्ञाय बताना आपने ये पूर्वक सब शंका करता है ननो नो। यमान नियम अमानित अमानत अमानित जो कहा आपने बीस गुण बताया ये तो यम और नियम के समान है जो योग सूत्र कहते हैं अहिंसा सत्यमस्त ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा यम पांच लक्षण वाला यम होता है मन बाणी शरीर किसी से भी किसी भी काल में किसी भी देश में देश काल किसी भी देश में किसी भी काल में मन बाणी शरीर तीनों से किसी को कष्ट नहीं देना मन से कष्ट नहीं देना देश काल भी जोड़ के लिया है वहां किसी भी देश में किसी भी काल में मन बाणी शरीर तीनों से किसी को कष्ट नहीं देना यह अहिंसा अहिंसा सत्य भाषण करना सभी देश में सभी काल में यानी कि आज या झूठ बोले वो आज जाके सत्य बोले काम नहीं चले सभी देश सभी काल सत्य बोलो अहिंसा असत्यम अस्तेयम चोरी नहीं करना अपने घर में तो कोई चोरी नहीं करता दूसरे के घर में करता है ऐसा नहीं आज नहीं करता कल करेगा दूसरे काल में ये भी नहीं सभी देश सभी काल में कभी भी चोरी का भाव अस्तेयम और ब्रह्मचर्य का पालन सभी देश सभी काल में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी के तरफ का पालन और अपरिग्रह परिग्रह का अभाव ये पांच को यम कहा गया है एक सूत्र में और पांच ही नियम है शौच संतोष तपस्व अध्याय ईश्वर प्रणधानी नियम ये तो पांच है पांच अंग हैं नियम के भी बाहर भीतर से पवित्र रहना हमेशा सभी काल सभी देश ऐसा आगे सूत्र आए देश सर्वदेश काल इत्यादि आता है शुभ सभी देश में सभी काल में होना चाहिए सौ संतोष जो मिले उसमें संतुष्ट होना सौ तप इंद्रियों को निग्रह करना सभी देश सभी कालों में स्वाध्याय करना और ईश्वर की शरणागति में चलना ये पांच होते हैं नियम उसी के समान है ये अमानित आदि जो कहा यहां ये पूर्व पक्ष बोल रहा है कि वस्तु का परिचय नहीं होते ज्ञान होता है वस्तु का परिचय को तो इससे कैसे गया पहचान होगा ये जो यम अमा, से ये पूर्व पक्ष कहना है ननो यमान अमानित जो जो धर्म बताया आपने यहां किंतु ये तो यम नियम के समान है वस्तु का परिचय नहीं होते न तिर गेम गया थे यही। ये अमानित्वी जो बताया इनके द्वारा तई इनके द्वारा ज्ञेय का जानना संभव नहीं है तो ज्ञान होगा ज्ञान तो है ही नहीं है ज्ञान के साधन है सब ये तो इसे ज्ञेय का जानना संभव क्यों यहां कहा गया है अमानित आदि को एक प्रश्न है नहीं अमानित कस्यचित वस्तु परिचेदक दृष्टि कहते थे ज्ञान वस्तु अपने वस्तु को इतर व्यापृतिक घेरे पर डालता है परिचेदक होता है ज्ञान घट ज्ञान अपने जो विषय घट उसको घेर देता है हाँ ये घट पहचान होता है उसके द्वारा ज्ञान के द्वारा ऐसा अमानित ही नहीं कोई यह जो कहा गया है अमानित ज्ञान जैसा है ही नहीं वस्तु के परिच्छेदक नहीं होते घेर नहीं पाते नहीं अमानित अमानितुण बताए कश्यचित वस्तु कोई भी वस्तु वस्तु तो न परिच्छेदकम न दृष्टम कहते हैं परिच्छेदक नहीं देखा जैसे ज्ञान अपने वस्तु को घेरे में डाल देता है घट ज्ञान घट को ही घेरे में डाल के रखेगा परिचय करा देगा पटको नहीं करेगा तो अमानित ऐसे तो ज्ञान के समान तो कोई वस्तु को घेरे में डालने वाले तो नहीं इससे कोई वस्तु का परिचय होता नहीं है तो फिर यहां पर क्यों रखा गया अमानित यह प्रश्न है सर्वत्र एवं जब यदि हम ज्ञान हूं तदेव परिचय सर्वत्र नियम यही है क्या नियम है जिस जो भी जिस विषय वाला ज्ञान होगा विषय में ऐसे ज्ञान से। जो जो विषय वाला जो ज्ञान होगा ज्ञान का जो विषय बनेगा जहां हमारे उस विषय का तदैव ज्ञान त्ञो वस्तु है उसका परिच्छेद देखा गया है जैसे घट को विषय करने वाला ज्ञान होगा वो ज्ञान घट को अपने घेरे में डाल देता है उतने को विषय बनेगा घटमात्र को वहां अन्य वस्तु होगा तो विषय नहीं करेगा ज्ञान होता है नहीं अन्य विषय का ज्ञान है ना अन्य तो उपलब्ध होते हैं अन्य को विषय करने वाले ज्ञान के द्वारा अन्य की उपलब्धि होती नहीं है घट को विषय करने वाला ज्ञान होगा तो उसमें पढ़ गया पढ़ का ज्ञान नहीं हो पाएगा पढ़ पढ़ की उपलब्धि नहीं होगी इसी प्रकार यहां पर अमानित्वादि से किसी वस्तु को घेरे में डालने वाले है। तो है नहीं तो क्यों रखा गया ये पूर्वादि किसका है यथा घट विषय ज्ञान है ना अग्नि का जैसे घट को विषय करने वाला जो ज्ञान होगा उसके द्वारा क्या अग्नि की उपलब्धि होती है क्या नहीं होती वो तो घट गई उपलब्धि होगी ठीक इस प्रकार है तो ज्ञान जो होता है वस्तु के घेरे में डालता है परिचय कराता है तो अमानितवादी किसी वस्तु के घेरे में नहीं डाल पा परिचय नहीं करा पा रहे हैं तो क्या साधन हो गया ये तो को क्यों पढ़ा गया यम यम नियम की जैसे आए तो ये पूर्वादी ने कहा तो सिद्धांत बोलते नहीं सो कोई दोष नहीं है क्यों ज्ञान निमित्तत्व ज्ञान के निमित्त है जब तक ये नहीं होंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा आत्मज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक ये साधन नहीं होंगे ज्ञान के निमित्त है। ज्ञान अनिमितवा चाहे हजार बार महाभाग्य सुने ये मैंने माने अमान्यवादी यदि धर्म नहीं है जीवन में बीस जो धर्म होता तो ज्ञान होना संभव नहीं है निमित्त है ज्ञान निमित्तत्वाद ज्ञान उच्च ज्ञान के निमित्त उनसे से इनको भी ज्ञान कहा गया इनको अमानित्वादि को ज्ञान के निमित्त है ये इसलिए ज्ञान कहा गया ही अबोचाम कहा अथवा ज्ञान सहकारी कारते हैं महावाक्य से ज्ञान होगा अहम ब्रह्मा से भी ज्ञान महावाक्य से होगा किंतु उसके सहयोगी है ये सहकारी है जब तक जीवन में नहीं होगा महावाक्य सुनने पर भी ज्ञान नहीं हो पाएगा अमानितदि न हो उसके सहयोगी कारण है यह महावाग्य सहयोग जैसे चक्षु से घटक का ज्ञान होता है किंतु वह प्रकाश व्यर्थ है क्या सहकारी कारण है प्रकाश के बिना ज्ञान नहीं हो घट का पहचान नहीं होगा चक्षु से प्रमाण तो चक्षु है घट को जानने के लिए किंतु प्रकाश मधेरे में घट नहीं जाना जाता आलोक में जाना जाता प्रकाश में जाना जाता है सहयोगी तो कारण है इस प्रकार यह भी सहयोगी कारण है या तो ज्ञान के निमित्त है अथवा ज्ञान के लिए सहयोगी महावाक्य के लिए सहयोगी कार्य है इसलिए इनको अपने जीवन में आर्जन करना अति आवश्यक है अमानित्व को साधक के लिए अति उपयोगी है ये इसलिए रखा गया ये ठीक है हमें कहते हैं अमानित्ववादी नाम ज्ञानत्म आक्षिपति अमानित्व जो ज्ञान शब्द एतज ज्ञान विधि पूर्वतम अज्ञान्य बोला था अमानित्व आदि से लेकर अंतिम में ही बोला था तो अमानिति को तो कहा जो ज्ञान है कहा उसके ऊपर पुरुपक्ष आक्षेप करता है कैसे ये ज्ञान हो सकते हैं ज्ञान अपने पशु को घेरता है अमानित्व तो किसको घेरे कुछ घेर नहीं सकता यही कहना है नानो इत्यादि से ही कहा था कुरुपक्षमानियम आशा अमानित न्ञा यही अमानित जो बताए यम नियम के समान है ये नियम उसके द्वारा ज्ञाय वस्तु जानना संभव नहीं है नहीं जान जाता एक पूर्व पक्ष ने कहा था आगे बोलते हैं, वस्तु तो परिचय का ज्ञानत्म आशंका है सिद्धांत को शंका वस्तु के घेरे में डालते अपने विषय को इसलिए ज्ञान कह दिया कहते नए ये वस्तु के घेरे में नहीं डालते तो पूर्व पक्ष बोलता है वस्तु के घेरे में डाले होता ज्ञान होता है ये वस्तु के घेरे में हमारे तो किस वस्तु के घेरे में डालेगा तो ज्ञान होता अपने वस्तु को अन्य वस्तु से व्यावृत्ति करके अपने वस्तु को घेरने वाला अपने विषय को घेरने वाला ज्ञान होता है ये पूर्वाधिक नहीं इत्यादि कहा है था पूर्वादि ने नहीं अमानित्वादि कश्यचित बस उन्हें परिचेदक दृष्टम अमानत्वादी जो बताया हुआ यहां है वो तो किसी वस्तु के घेरे में डालने वाला तो देखा लिया परिचेदक नहीं होता कोई वस्तु उससे परिच्छिन्न हो अमानित्वादी से ऐसा तो ही नहीं ठीक हमेगा परिचयत्व परिच्छेदकवाद ज्ञानत्व ज्ञानत्वाद परिचेदक यदि अनुयाश्रयात इति अभिप्रत अपूर्व आदि बोलता है माने के परिचेदक होने से ज्ञान और ज्ञान होने से परिचेदक ऐसे मानेंगे तो क्या होगा अनुन्यास्रय हो जाएगा अमानितवादि से ज्ञान ज्ञान से अमानित्व आदि अनुन्यास्रय होगा एक दूसरे में आश्रित होगा कोई भी कार्य नहीं हो पाता ज्ञान आश्रित इसमें और ज्ञान में आश्रित परस्पर आश्रित ऐसा होगा यदि मानेंगे तो परिच्छेदक मानेंगे तो स्थिति सर्वत्र इत्यादि कहा था गुरु पक्ष ने कहा था सर्वत्र च सर्वत्र यद विषय ज्ञानम तदेव तस्व परिचय का दृष्टि सब सभी स्थानों में ऐसी स्थिति होती है जिस जो जो विषय वाला ज्ञान होगा जिसको विषय कर रहा क्या, यद विषय ज्ञान जो विषय जिसका ज्ञान का है ज्ञानम तदेव तस्व परिचय वही ज्ञान उस जो वस्तु है उसका घेरा में डालने वाला होता है परिछेदकम दृष्ट देखा में आगे स्वार्थ से ज्ञान परिच्द परिचेद्वारा विषय देखा अपने विषय के ज्ञान विषय करता है परिचेद होता है अन्य को नहीं करता जैसे घट विषय ज्ञान के द्वारा अग्नि उपलब्धि नहीं होती है अन्य को ज्ञान करा सकता यही कहना है व्यतिक दिखाना है आगे स्वार्थ से स्व मान्य ज्ञान अपना जो विषय होगा स्वयं अर्थ स्वार अपना जो विषय होगा स्वार्थ सही बात अपने विषय को ही जो ज्ञान है ना जिस जिस विषय ज्ञान होगा वो ज्ञान अपने विषय को घेरे मिलेगा ज्ञान परिच्छेद हम अपने विषय को घेरने वाला होता है ज्ञान इतना द्वारा के द्वारा यह लगा करके दिखाते हैं क्या है नहीं इत्यादि सब पूर्व दिन बोलता नहीं अन्य विषय ज्ञान अन्य तो उपलब्ध है अन्य विषय ज्ञान से अन्य की उपलब्धि नहीं होती है जैसे घट विषय ज्ञान है घट का ज्ञान हो रहा अग्नि की उपलब्धि होगी वहां नहीं हो सकता ठीक है कहना है पितृक दृष्टान्त पैतृक दृष्टांत क्या दिया यही घट विषय ज्ञान है ना अग्नि अग्निर् उपलब्ध थे कहा था यही है यथा इत्यादि कहा था यथा घट विषय ने ज्ञान है ना अग्नि जैसे घट के विषय करने वाला जो ज्ञान होगा उसके द्वारा अग्नि की उपलब्धि होती है क्या नहीं होती तो घट तो की उपलब्धि होगी घट विषय ज्ञान से अग्नि की नहीं होती सिद्धांत कहते हैं अमानित्व आदि नाम ज्ञानोत्तम आक्षिप्तम प्रतिक्षिपति कहते हैं पूर्व पक्ष ने अमानित्व आदि को ज्ञान में आक्षेप किया ये ज्ञान नहीं है बोला तो उसके सिद्धांती उसका खंडन करते हैं नहीं सतोषा करके बोलते हैं सिद्धांत ज्ञान तो नहीं ज्ञान के साधन है ज्ञान की निमित्ता है यह ये चाहिए जीवन में तभी ज्ञान होगा ये कहना है तो ज्ञान नहीं हो पाएगा ये कहना है नहीं सदोषा कर नहीं सुदोषा ज्ञान निमित्तत्वाद ज्ञान उचित ये कहा ज्ञान के निमित्त है ये अमानित जो कहा गया पूर्व पुर, पूर्वोक्त जो धर्म जो बताए थे ज्ञान के निमित्त होने से इनको ज्ञान शब्द से बोल दिया ठीक है हमें कहते हैं अमानित्वादी नाम ज्ञानत्व अमानित्वादी ज्ञान है मान ज्ञान के साधन को ज्ञान बोल दिया है ज्ञातव्यम अवतारित है ज्ञातव्य क्या होगा उसके द्वारा जानने के क्या होगा ज्ञातव्य पदार्थ कौन तो उसको कहते हैं ज्ञेय इत्यादि कहना है आगे ज्ञम इतृत परीक्षा में ये लेना आगे तो आगे पास से छोड़ गया तत्र हेतुत्व ने उत्तम सवार हेतु बताया था ये दिखाते हैं क्या ज्ञान इत्यादि सब ज्ञान शाहसहिकार हो गया अश्लोक जेय यम शमुते अना ब्रह्म न सत्न्ना सदुच्य यद तत् प्रवक्षा यद्ञा मृतमश्मुते अनादिमत्परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्येयम जो ज्ञ वस्तु है यद ज्ञेयम तत् प्रवक्षा मैं उसको मैं विशेष रूप से कहूंगा जो ज्ञय है उसको मैं विशेष रूप से कहूंगे ज्ञाय माने क्षेत्रज्ञ का स्वरूप ज्ञ होता है यहां उसी के ज्ञान से मुक्त होना है क्षेत्र का स्वरूप क्या है वास्तविक स्वरूप इसको देखना है निर्विशेष है विषय है ये देखना है यज्ञ तत् प्रवक्षा प्रवक्षामि जो ज्ञाय है उसको मैं कथन करूंगा विशेष रूप से कथन करूंगा प्रकृष्ठे न बक्षा में प्रवक्षा में विशेष रूप से कथन करूं करता हूं कहा यज्ञातवा जिस ज्ञाय को जान करके समझ करके जिस ग्यय का स्वरूप समझ कर पदार्थ क्षेत्र है उसको समझ करके उसका स्वरूप समझ करके अमृतम अष्टदय कहा अमृतत्व को प्राप्त अमर भाव को प्राप्त होगा अमृतत्व को प्राप्त करके कर जिस ज्ञान को समझने से माने इतर व्यावृत्ति से समझ रहा होगा विधि मुख्य नहीं समझ सकता ये विज्ञय नहीं हाँ ये राज्य को निषेध करके ये ज्ञ नहीं है ये नहीं है ये नहीं है निषेध करते करते निषेध रूप से समझा जाता है व्यक्ति परिचय दो तरह से होता है निषेध मुख्य और विधि मुख्य निषेध मुख्य होना इतर की निषेध नेति नेति लगाना है जिसको स्वरूप जानने से माने वृत्ति व्याप्ति तो करना होगा बनाना होगा इसलिए गेह कहा गया फलव्याप्ति नहीं है वृत्ति वृत्ति की आवश्यकता है क्यों अज्ञान दूर करने के लिए अज्ञान की दूरी करने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति की आवश्यकता है किंतु ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए क्षेत्र स्वरूप प्रकाश के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं ज्ञान स्वरूप है फलव्याप्ति नहीं है कैसे एक <Snodo> कमरे में घट रखा हुआ है अंधेरे में और दूसरे कमरे में दीपक जल रहा है किंतु तो बाहर दरवाजे दोनों में लगा हुआ है स्थिति ऐसी दोनों कमरों में एक में घट है अंधेरा है घट है और दूसरे में दीपक जल रहा, रहा है भीतर किंतु दरवाजा दोनों में बंद है ऐसी स्थिति में घट को जानना हो क्या करना पड़ेगा पहले तो दरवाजा खोलना पड़ेगा उसके बाद टर्च आदि की आवश्यकता होगी घट पदार्थ है फल व्याप्ति भी चाहिए प्रकाश की चाहिए दरवाजा खोलना तो इधर भी है दीपक वाले विभे किंतु अब प्रकाश की आवश्यकता स्वयं प्रकाश है एक में दो काम करना पड़ेगा पहले दर दरवाजा खोलना उसके पश्चात प्रकाश जलाना तभी घट की उपलब्धि होगी दीपक की उपलब्धि करना हो दरवाजा तो खोलना पड़ेगा वृत्ति भंग तो करना भंग करना होगा वृत्ति वृत्ति ब्रत, तो बनानी होगी किंतु प्रकाश की आवश्यकता नहीं इसे यहां स्वयं तो प्रकाश वस्तु है ज्ञान वस्तु हमारा क्षेत्र ज्ञान फलव्याप्ति की आवश्यकता नहीं होगी वृत्ति की आवश्यकता है मधेरे से आच्छादित है दरवाजा लगा हुआ है यही है तो ज्ञम यह तत्प्रवक्षा में यज्ञ तत्प्रवक्षा में जो ग्यय है मैं कहूंगा यज्ञात्व जिस ज्ञान को समझ करके अमृतत्व अमृतम अश्मतिवन अमृतत्व तो की प्राप्ति अमरत्व की प्राप्ति होगी यही है कैसा हो गया ज्ञान का स्वरूप बता दें अनादि मतपरम भ्रम करते हैं आदि अश्य स्थिति मत मतु लगा देना आदि शब्द से आदि वाला माने कारण वाला जो कारण वाला होगा उसका आदि आदि माने कारण होता है जो कारण वाला होगा उसको आदि मत बोला जाएगा जैसे गाय वाले को गोमत बोला जाता है गोवान बोला जाता है जो आदि वाला माने कारण वाला हो जिस, जिसका कारण हो उसको आदिमत बोला जाएगा तो आगे आदिमत बनने के बाद में ना आदिमत अनाधिपत न समाज का देना जो आदि वाला नहीं है कारण वाला नहीं है उसको अनाधिमत कहा गया है अनाधिपत मान तो उस जो अक्ष क्षेत्रज्ञ हमारा स्वरूप है उसका कारण नहीं है उसको पैदा करने वाला कोई नहीं हुआ है कारण नहीं है ऐसे पहले आदिमत बना देना आदि अश्य भि आदिमत जैसे धानी बोलते हैं आदि शब्द से मतुप लगाएंगे तो आदि मान बना, आदि मत बना हुआ है न पोषक में मत बना हुआ है न आदि मत आदिमत अनाधिमत जो मत नहीं है कारण वाला नहीं है उसको मत कहा हुआ है इस जो ये गैय है क्षेत्र के स्वरूप है इसको पैदा करने वाला कोई नहीं है अनाधिमत कहा है? तो अनादि वाला तो दूसरा भी होता है आदि जो आदि नहीं है जिसके कारण है माया भी है तो कैसा करना होता तो परम ब्रह्म है आगे अनाधिमत परम ब्रह्म जो परमात्मा है ईश्वर भी दूर हो जाएगा वो अपर ब्रह्म आता है वाले तो ईश्वर भी है माया भी है पर ब्रह्म भी है तो स्थिति में परम ब्रह्म विशेषण लगा दिया वाले तो ये भी होते हैं अनादिवाले आदि वाले को आदिमत बोलना कारण वाला जो होगा आदिमत हो गया जिसका कारण है अनाधिमत हो जाएगा तो कारण नहीं तो ईश्वर के भी कारण नहीं है माया के भी कारण नहीं है सब अनादि पदार्थ हैं, परमात्मा जो निर्विशेष है वो अनादि है तो उधर चल अतिव्याप्ति हो जाए इसलिए परम ब्रह्म लगा दिया ब्रह्म में भी परम शब्द विशेषण लगा दिया अनादि वाला है परमात्मा है वो इस क्षेत्र का हमारा ज्ञान वही है वही है किंतु तो उसका स्वरूप क्या है कहते तत् न असत उचित न सत तना असद वो सत्वी रहे नहीं असत ऐसा कहा जाता है सत बने विद्यमान कार्य और असत बने कारण जिसको अनुमान से सिद्ध करना होता है अनुमान से सिद्ध होता है जो उसको असत शब्द है फूल नहीं है अभी अभिव्यक्त नाम रूपाला नहीं है इसलिए असत का वास्तव में असत नहीं है ये दोनों से अतिरिक्त है जैसे माया है ना माया संसार के कारण है उसको असत शब्द से लेना और जगत को सत शब्द से लेना अभी विद्यमान है ये माने कारण भाव से अतिरिक्त है ये कहना है यहाँ न सत न सतकार बंध्यापुत्र जैसा नहीं समझना इसको कार्य कारण भाव से अतिरिक्त है किसी का कार्य भी नहीं किसी का कारण भी नहीं कौन निर्विशेष परमात्मा जो है यही है क्षेत्र के कसूर इसको जान करके अमरत्व की प्राप्ति करता है उपलब्धि करता है अमरत्व तो था ही अमर था ही था भ्रांति हो गई थी सरीराज में आत्मभो जैसे मर्तित्व का आरोप किया था वो आरोप समाप्त हो जाए तो एक ज्ञान का स्वरूप यही है, है जिसको जान करके अमृत तत्व को अमृतों की उपलब्धि होनी है अनाधिपत परंपरा उसका स्वरूप यही है, है माने कारण वाला नहीं है क्या अर्थ करना है अनादि का अर्थ ही होता है पहले आदि शब्द से बतुक लगा देना जो कारण वालों को आदिमत बोलेंगे आदि माने कारण किंतु न आदिपत अनाधिपत आदि न समझ लगाना तत्पुरुष नहीं तो लगा देना तो परम कौन है अराजमत कौन है परम ब्रह्म है वो न सत न असत सत सत्य कहा वो तो सत भी नहीं असत भी नहीं ऐसा कहा जाता है हमारे कार्य कोटि में भी नहीं है कारण कोटि में भी नहीं है कार्य कारण भाव अतिरिक्त है सत्य विद्यमान कार्य है असत अनुमानित कारण होता है माना अव्याकृत नाम रूप वाला होता है कारण और ये व्याकृत थूलीभूत है कार्य तो थूलीभूत को लेकर के सत सब से करके थोली भूतना यह अभ्याकृत अवस्था में सूक्ष्म रूप में है, है। इसलिए उसको असत शब्द का प्रयोग किया तो ये दोनों से अतिरिक्त है न ना सत नासद का सत का भी खंडन कार्य का भी खंडन कारण का भी खंडन और परमात्मा भाव से रहित है हमारा स्वरूप वो होता है सारा संसार कार्यकार में परिणत है, है। कि दोनों से अतिरिक्त है कार्य कोटि में भी कारण कोटि में मैंने कार्यकार जितने पदार्थ है हमारा स्वरूप नहीं है ये समझना है ये बताए भाष्य में कहते हैं ज्ञम मान ज्ञातव्यम जिसको जानना है पूर्वोक्त साधन से जिसको जानना है पूर्वोक्त साधन अमान्यवाद जो साधन बताया था वो साधन सहकारी होकर के जो क्षेत्र के चार के द्वारा जानना है, है अवैध जानना है ज्ञयम मैंने अभ्यम जो ज्ञान योग्य वस्तु है तत्प्रवक्शा में जो ग्यय है उसी ग्यय को मैं कहूंगा कहा प्रवक्ष्या में प्रकर्षेण यथावश्या में कहा यथावध वक्षाम। प्रकर्षेण माने मैंने यथावध कहूंगा जो स्वरूप है उसका वैसे बताऊंगा विज्ञान का स्वरूप है पूर्वोक्त सावर से युक्त जो ग्यय होगा उसको मैं बताऊंगा कहा भगवान ने बोली आज बोलते हैं किम फल हम फल क्या होगा इस ज्ञान को जानने से हमें क्या मिलेगा क्यों तो प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तित है प्रयोजन को देखा किसी की प्रवृत्ति नहीं होती उसके तरफ तो, फल प्रयोजन में फल होता है किम फल हम तत्म क्या फल है वो किम फल क्या फल वाला है वो किम फल हम वैसे तत्कम फल हम क्या फल वाला है ओके कहा तो तत ये प्ररोचन तत् करके है। तत् प्रवक्ष्यामी मैं उसको बोलूंगा ये तत् शब्द से लेना है किम फल हम तत् बोले पूरे पक्ष संख्या आ गई तो उत्तर दे तत् प्रवक्ष्यामी मैं उसको कहूंगा तो प्रवोचन है नहीं थे तत् प्रवक्ष्यामी ये प्रवर्चन वाक्य है लोभ दिखाना है श्रोता के क्या फल वाला है फल सुनेगा तो प्रवृत्ति होगी उसकी तो प्रवचन के द्वारा स्रोतुर अभिमुखी कर श्रोता को अपने शब्दों के लिए अभिमुख करने के लिए आह भगवान आह यज्ञ ज्ञात्वा अमृतत्व यह फल है जिस ग्ञ को जान करके अमृतत्व की प्राप्ति हो उपलब्धि होगी प्रभक्ष मरने वाला हूं समझता था किसके द्वारा तो शरीर में आत्मबुद्धि करके ऐसा था तो ग्याय को समझा अपने स्वरूप समझा शरीर से आत्मबुद्धि समाप्त हो गई तो अमृतत्व भाव उसमें उपलब्ध हो गया यह स्थिति यज्ञ जो ग्यय है ज्ञातव जिस ग्याय को जानकर अमृतत्व मैंने अमृत अमृतम माने अमृतत्वम तो यह लेना अमृत अम्रित का अमृतम उष्णते आए हुए तो अमृतत्वम तो उष्णते है अमृतत्व तो भाव को उपलब्धि करता है व्यक्ति जिसको जान ना है पहले मरने वाला समझता था अपने को शरीर मरने से अपने को मरने वाला समझता था अज्ञान के कारण शरीर में तादात में से, उस स्वरूप को समझा तो मैं शरीर नहीं हूं समझ लिया तो क्या हो रहा न दोबारा मरता नहीं अब वो पहले मरने वाला समझता था अब अमर समझता अपने को शरीर के साथ एकता करके मरने वाला समझता था जन्म मृत्यु तो आदि शरीर के थे तो अपना समझता था उसे तादात्म करके अज्ञान काल में और समझ अपना स्वरूप समझ गया तो अमृत की उपलब्धि हो जाती है। तो यही होगा अनादिप परम ब्रह्म स्वरूप क्या है क्या है? तो जिसको जानने से अमरत्व के वो उसका स्वरूप क्या है स्वरूप यह है अनाधिमत परम ब्रह्म स्वरूप उसका है अनाधिमत है ना अनादिमत एक पद है और आगे परम ब्रह्म अलग है अनादिमत परम ब्रह्म परम ब्रह्म अलग परम अलग है ब्रह्म अलग है तीन पद है यहाँ और अनादिमत पे एक पद है समास करके रखा हुआ है पहले मतुप लगाया हुआ उसका आदि नए समास है अनादिमत पे अनाधिमत आदिर अस्य स्थिति आदिमत जैसे गावो अस्य संधि गोमान होता है ना गाय इसके हैं तो गोमान गाय वाला धन इसके पास है धनवान मतुप लगता है मतुक ऐसा था या उसके है अथवा यह इसमें है दो लेकर के मतुक प्रत्यु होता है तो गौशाला को भी गौमान बोला जाएगा तो जो मालिक होगा उसे गौमान बोला जाएगा जो गाय गौशाला में है और मालिक की है दोनों तो को गौमान बोला जाता है तद अश्य अस्थि तद अश्म दो बिग्रह वहां मतुक करने के लिए तो अनादिमद बने आदिर अश्य अस्थिति आदिमद्ध है आदि है जिसके उसको आदिपत कहा जाता है जैसे धन जिसके है उसको धनी बोला जाता है धनवान बोला जाता है आदि आदि वाले कारण जिसका हो किसका होता है कार्य का कार्य का आदि होता है कारण कारण वाला जो वस्तु है उसको आदिपत बोला जाएगा माना जितने कार्य कोटि में जगत है शरीर आदि कारिकोटि में है या आदिमत होंगे सारे के सारे क्या होंगे आदिमत शरीर आदि आदिमत में आ जाएंगे कारण है ना आधिपत अनाधिपत तत्पुरुष नहीं लगा देना जो आदिमत नहीं है जो कार्य वाला नहीं है कारण वाला नहीं है जो उसको अनाधिमत कहा गया मैंने हमारा स्वरूप है हमारा स्वरूप का कोई कारण नहीं है कारण वाला नहीं है ये इसलिए अनाधिमत कह दिया गया ना आधिपत अनाधिपत आदिमत का निषेध कर दिया कारण वाला नहीं है स्वरूप बताने के लिए किंतु अनाधिपत पदार्थ कई हैं अनादिवाला पदार्थ कई हो जाते हैं ईश्वर है माया है माया और ईश्वर की शक्ति चेतन की शक्ति जीव और जीव भी है कई है छह हैं अनाधिपदार्थ तो अनाधिपत करने से अन्यत्र भी, भी होगी हमारे स्वरूप से अन्यत्र भी हो तो उत्तर भी आगे नहीं आगे परम ब्रह्म है पर, ब्रह्म ब्रह्म तो माया को भी बोला जाता है स्थान स्थान पर और पर को बोला जाएगा उसके विशेष परम विशेषण लगा दिया हमारा स्वरूप परम ही है ये तीनों शरीरों से पृथक करना इनको नीति नेति के द्वारा निषेध करना है ये नहीं ये नहीं ये नहीं ठूल नहीं सूक्ष्म कारण नहीं तीन से निषेध करना निषेध करने पर आप प्रश्न भी कहा जाता है वो परमात्मा ही है उसी को यहां गया परम, कहा गया छत्रगम चारिमान व्यक्ति किम तत् परम किम तत् वो क्या है वो अनाधिमत पदार्थ क्या है फिर प्रश्न उठा अनाधिमत आगे परम ब्रह्म लगना बाकी है विशेषण बाकी है अनादिमत क्या है वो पहले अनादिमत बनाने के लिए कह दिया आदि से आदिमत ना आदिमत अनादिमत बना दिया पहले मतुप लगा करके नए समास लगा दिया तत्पुष्टना है अनादिमत हुआ क्या है वो अनादिमत? प्रश्न आए परम ब्रह्म ये बोल क्यों तत् वो पदार्थ क्या है, है? प्रश्न उठा तो कहते परम ब्रह्म यही है म तत् मैंने परम निरतिशयम ब्रह्मा जिसमें अतिशय समाप्त है अतिशय समाप्त है जिसे ब्रह्म में वो ब्रह्म है निरतिशयम कहा निर्गतम निर्गतम अतिशयम अस्मात जिससे अतिशय निकल गया ऐसा वो परम ब्रह्म है ज्ञम यदि प्रकृति वही ज्ञ है यही प्रकृतियाँ ज्ञी है परम ब्रह्म है जो निर्विशेष परमात्मा है वो एक वस्तु है हमारा स्वरूप वही होना है जितने यहाँ आरोप किया इसको हटाना है पाना कुछ भी नहीं पाया हुआ सूर्य पाया हुआ सूर्य को उपलब्धि नहीं करते बाहरा नहीं है अप्राप्त के प्राप्त जितने आरोप किया है उसको हटाना है बात मैं मनुष्य हूँ स्त्री हूँ पुरुष हूँ हो, बाल हों वृद्ध हो, हो इत्यादि फूल शरीर में लेकर के आरोप है सारा है। और सूक्ष्म शरीर में वैसे आरोप मैं देखने वाला हूँ सुनने वाला हूँ खाने वाला हूँ इत्यादि बहुत सारे आरोप है ये सब हटाने वाला हाँ प्राणाधिक्रिया करने वाला हूँ ये भी आरोप है आत्मा कोई प्राणाधिक्रिया करने वाला भी नहीं बास्तु कुछ पर हटाना है मैं सुखी हूं दुखी हूँ मन के धर्म भी हटाना है मन से ही तादात काटेगा तो मन का धर्म अपने में आरोप नहीं करेगा सुखद सुख तो का आरोप नहीं करेगा मैं ज्ञानी हूँ ध्यान हूँ बोलता बुद्धि का धर्म आरोप करता बुद्धि से ही काटेगा यदि तो मन ज्ञान ध्यान मैं ज्ञानी ध्यान बोलने का प्रशक्ति नहीं होगी या तो नेति रेति लगा करके अपने स्वरूप पढ़ू मैं अज्ञानी हूँ कह रहा है अज्ञान का आरोप कर रहा है आपने अज्ञान को लेकर उठो पेड़ा है तब वो अपने स्वरूप पहुंचना क्या पहुंचा हुआ यह है, जो उपाधियां बड़ी थी उसको हटा दूर करना इतने काम है पाना कुछ भी नहीं है खोना है वास्तविक है जैसे कुआ खोदना बोलते हैं कुआं माने क्या होता है आकाश बोल आकाश निकालना है आकाश क्या हुआ था क्या भाई था तो उसमें जो प्रतिबंधक थे उसको दूर करना में बाजित प्रतिबंध क्या थे वा? मिट्टी पत्थर आदि थे हटा दिया आकाश मिल गया कोई कुआ होता इसी प्रकार मिला ही था अब मिल गया नहीं मिला ही था वो प्रतिबंध हटाए गए वैसे भी आप प्रतिबंधक हटाना ही है पाना कुछ भी नहीं वास्तविकता यही है पदार्थ यही है अमानित जीवन में जिसने अपनाया हो उसी के इस तरह की बुद्धि वृत्ति आ सकती है दूसरे को नहीं आ पाई अद्रकेचित कुछ लोग इसमें यह व्याख्या करते हैं अनादिमत परम ब्रह्म है ना इसमें अनाधिमत क्या बोलते हैं येचित अनादि को अलग बना देते हैं और मत परम इति अलग यलग बनाते अनादि मत नहीं मत का अर्थ अलग निकालते हैं मत परम अलग अनादि को अलग करते हैं कुछ लोग व्याख्या ऐसा करते हैं कहा अनादि मान मत परम इति परम छेदी करते पद छेद कर देते हैं अनादि को अलग पद बनाते हैं और मत परम को अलग पद बनाते हैं या अनादि मत परम एक साथ है सब मत एक पद बनाए हो परम अलग ऐसा है कुछ लोग मानते हैं अनादि को अलग मत परम को अलग ऐसा मानते हैं केचित इस श्लोक में केचित अनादि मत परम इति अनादि अलग मत परम अलग पदम छेदांति इस पद को छेदक छेद कर देते हैं मतलब पृथक कर देते हैं क्यों बहुग्रीणा उगते अर्थ मतु को अनर्थकम अनिष्टम से देती क्यों देखो अनादि में दो तरह से अनादि बन जाएगा न बीतते तेर आदिर ऐसे अनादि हो गया ना? आप मतुप लगाए थे ये मतुप लगा कर लाए थे आदिर आदि उसके बाद न आदि अनादि ऐसे किया तो वो मतुप के बिना ही वो अर्थ आ जाता है आदि का अभाव है जिसमें नवित आदिर जिसके आदि नहीं है उसको अनादि बोला जाएगा तो मतुक के बिना ही अर्थ आ जाए बहुवी से आ गया अर्थ तो पहले मतुक लगाना फिर तत्पुरुष समाज करना दो दो तो समाज करना पड़ा सिद्धांति के माध्यम से और कुछ तो लोग मानते न एक ही से अर्थ आ जाएगा क्या बोले से बहुबीर समाज करेगा अनादिवे आदिर अनादि जिसके आदि हो उसको अनादि तो अनादि सिद्ध के लिए सिद्धांत ने क्या किया था पहले आदिपत बना दिया था मथुक लगाया आदि वाला माने कारण वाले को आदिमान बोलेंगे जिसके आदिमान न हो जो उसको अनादि कहेंगे यही तो है अनाधिपत बोलेंगे तो पूर्व पक्ष कुछ लोग बोलते नहीं अनादि शब्द बोलने से काम आदाइय होता हो हो तो मतुक व्यर्थ हो जाएगा एक करना होगा बहुप्रीणा उगते अर्थ बहुवी के द्वारा कहा हुआ जो अर्थ होता है माने पूर्व पक्ष अनादि शब्द अलग है मतपरम अलग है तो अनादि शब्द का अर्थ आ जाएगा जिसके आदि नहीं आए आदि का अभाव है उसको अनादि कहा जाएगा कारण का अभाव वही अर्थ आएगा बहुगरी उगते अर्थ मतु को अनर्थ के मिष्टम से आते थे बहुबरी के द्वारा कहा गया जो अर्थ है उसी विषय में एक मथुप और लगाना अनर्थक होगा ये मथु के बिना ही अर्थ आ रहा है ये उनका कहना है कुछ लोगों का कहना ऐसा है अर्थ विशेष समझते उसका अर्थविशेष भी दिखाएंगे क्या अर्थ निकलेगा अनादि अलग करना और मत परम को अलग करना ओ मत परम रह गया अनादि का अर्थ हो गया जिसके आदि नहीं है ऐसा अनादि ये हो जाएगा अनादि हो गया आगे मतुप को अलग कर दिया उन्होंने मतुप प्रत्यय मानते हैं मत, अस्मत शब्द के प्रथमा के एक वजन मानते हैं अहम परम यश्य ब्रह्म जिस ब्रह्म का मैं पराशक्ति हूं मैं माने वासुदेव सगुण साकाश जो भी हूं ऐसा सगुण कर निगार हों वो तो जिस शक्ति जिस ब्रह्म के ऐसी शक्ति मैं हूं ऐसा बोलना सही है अहम मैंने वासदेवा क्या वो मत परम के लिए ना वो तो अहम के साथ में मत आदेश हुआ या हम तो विवक्ति सहित थे तो अगर समास में ले जाएंगे तो क्या होगा अशमत सु यही होना है आगे परम परसु ऐसी स्थिति होगी ठीक है, थी है? है समाश करेंगे समाज करने के बाद प्रत्युत्तर प्रदेश चल जाएगा То, तो अस्पत के मर्यंत म आदेश हो जाएगा आगे अत बचा है मत हो जाएगा है प्रत्युत्तर पदेश बचने उसके आगे प्रत्युत सूत्र है प्रत्यय परे हो या उत्तर पद हो या उत्तर पद परे है परम शब्द परे है तो यह अस्पत शब्द के जो तो मर्यंत भाग को म आदेश होगा आगे अत बचा हुआ है मत बन जाएगा मत परम हो जाएगा मैं मैं ही परा सकती हूं जिस पर ब्रह्म की ये बोल मैं जो वासुदेव प्रमाण पराशक्ति जिस शक्ति से सारा जगत का निर्माण होता है ऐसा अर्थ निकालते हैं तो मत मान करके असमत शब्द निकालते हैं वो मत तो असमत का बना हुआ मानते हैं वो असमत का मत बनता है प्रत्यय परे हो सु आदि परे हो ऐसा हो एक पद अथवा उत्तर पद पर उत्तर पद परे है परम शब्द परे है ऐसा ब्रह्मा एक कहते हैं मत पर का अर्थ कहते हैं अहम वासुदेवाख्या पराशक्ति यश ब्रह्म जिस ब्रह्म के ऐसा हो मैं वासुदेव नामक परम शक्ति जिसकी है उसको मत परम कहा जाएगा क्या बोला जाएगा मत परम कहा तत् मत परम इत्यादि आगे कौन है वो मत परम ब्रह्म है वो ऐसा मानते हैं कहा सत्यम एवं अपनुक्तम से अर्थस्य समझ सिद्धांत बोलते ठीक है यदि पुनरुक्ति नहीं होती हो मानी सिद्धांत मत से पुनरुक्ति जैसी हो रही क्या हो गई पहले मथुप लगाना फिर माने अनादि लगाना माने मधु से अनादि से जो अर्थ आ जाता है एक मथु व्यर्थ हो रहा है उनको सिद्धांत के मत से पूर्वक से बोलना चाह रहा है आपके मत में मथु व्यर्थ है तो अनर्थक है माने अनादि से सिद्ध हो जाता फिर मथुक लगाने क्या मतलब पुनरोक्ति पूर्वक के हिसाब से था सिद्धांत बोलने ठीक है ऐसा करने पर अब पुनरुक्ति तो नहीं होगी आप जैसी व्याख्या कर रहे हैं अनादि को अलग कर दिया मत परम को अलग कर दिया आपने पूर्वोत्ति नहीं दिखती है सत्यम एवं अपूर्वत्तम से स्यार, आद अर्थ से समुक्ति यदि अर्थ घटे तब तो, तो ठीक है किंतु तो अर्थ नहीं घटने वाला है मैं ही पराशक्ति जो मत परम में लेते हैं पूर्व जो लेते हैं मान पराशक्ति वाला सविशेष होगा कि निर्विशेष होगा सविशेष और ब्रह्मग प्रतिपाद कि तो सर्वविशेष का निषेध करके होता है तो विरोध आएगा सिद्धांत का कहना होगा अर्थ घटना नहीं है न तो अर्थ संभव गुरुपक्ष जैसे विषय निकाल रहा है जैसे अर्थ निकाल रहा है वो अर्थ घटना संभव नहीं है ब्रह्मा सर्व विशेष प्रतिषेध कहते हैं ब्रह्म का तो क्या जितने भी विशेष सब है सबके निषेध के द्वारा ही ज्ञापन कराना इसी सारा विशेष उपाधियां सब हटाना है जितने विशेष सब विशे है सबको निषेध के मुख से ही करना है विधि मुख्य तो ब्रह्म का प्रतिभान होना नहीं है निषेध मुख्य इतर इतर का निषेध ब्रह्म का निषेध नहीं ब्रह्म से इतर का निषेध इस रूप से कहा ब्रह्म सर्व विशेष प्रतिषेध नहीं ब्रह्म को सारे जितने भी विशेष हैं सारे के निषेध के बातें से ही विधि के यहां पर ही सत्यवाद ज्ञापन करवाना इष्ट है न सत्यना सदच यही बोल सारे विशेष कर सत भी रहे असत भी नहीं करते सारे विशेष कार्य में नहीं कारण भी रहे विशेष कहा होते कार्य कारण भी दोनों का सिद्धांत और शक्ति मत तो सिद्धांत पूर्व पक्ष के व्याख्या में कैसे मत परम ब्रह्म दिया हुआ है अनादि को अलग करके अनादि से बहुवृत्त ले करके मत उपाय से ले लिया नक्ष था तो मत पू अर्थ आ गए वहां तो आगे आगे क्या है मत परम ब्रह्म अलग करना पड़ेगा उनको तो मत का अर्थ बना अहम शब्द के साथ में मत आदेश हो रखा वो अहम परम परम माने पराशक्ति ऐसे ब्रह्मी व्याख्या है उनकी मैं पराशक्ति हूं जिसकी ब्रह्म की ऐसा अर्थ करना है तो कहते हैं विशिष्ट शक्ति प्रदर्शन मत तो ब्रह्म में विशेष शक्ति का मैंने पराशक्ति विशिष्ट प्रदर्शन करना है अहम पराशक्ति ऐसे प्रमो ऐसा बताना और विशेष प्रतिषेध विशेष का प्रतिषेध करना मैं विशिष्ट शक्तिमान भी बनाना विशेष का प्रतिषेध विरोध नहीं होगा क्या पूर्व पक्ष मत में विरोध होगा प्रमुख को विशिष्ट शक्तिमान बनाए किस वाक्य के द्वारा हम पराशक्ति ऐसे तद हम मत पर विशिष्ट शक्तिमान दिखा और सभी विषय का भी कर क्या होगा यहां एक विरोध होगा प्रतिषेधत्तम मतु को बहुप्रीणा समान अर्थ मतु जो होता है ना बहुब्री के समान अर्थ वाल होता है भिन्न अर्थ नहीं होता देखो पीतम च तद अंबरम च पीले कपड़े को पीतांबर कहा जाएगा यही तो है च तद अंबरम पीतांबरह पीताम्बर अवैध कर पीला है वही कपड़ा है उसको बोलेंगे पीताम्बर अच्छा और पीताम्बरों अश्य स्थिति पीताम्बरी अथवा पीताम्बरमान पीताम्बरवान हो जाएगा पीताम्बर बान पीताम्बर वाला पीला कपड़ा वाला मैंने पहले हमने क्या, क्या किया गया कर्भधार्य समास कर दिया पीतम तम्बरम उसके बाद में मतुक प्रत्यय लगा दिया मतुक लगाने से व्यक्ति में आ गया पहले समाज में केवल पीले कपड़े को ही बताया पीतम तद अंबरम जब पीताम्बर पीताम्बरम जिसके पास पीताम्बर हो उस व्यक्ति को कहा जाएगा पिताम्बरवान अथवा पिताम्बरी नहीं प्रत्यय करें, तो पिताम करेंगे पिताम्बरी मतुप करेंगे वो अर्थ है पिताम्बर शब्द से पिताम्बरी पिताम व्यक्ति आ गया बहुबरी करेंगे तो क्या आ जाएगा बतुप व्यर्थ हो रहा वह बर्तुप व्यर्थ होता वह माने कर्मधारय समाज करके बतुक लगाने की अपेक्षा बहुबरी से यदि अर्थ आता हो तो कर्मधार समास करके मतुप नहीं करना चाहिए ये पाणी जी का वचन है न कर्मधार मत है तद अर्थेत बहुवीणा प्रतिपत्त कर बहुग्री आया है कर्मधारी समाज के बाद में मतुप नहीं लगाना चाहिए यदि उसका अर्थ बहुग्रीह से आता हो तो जैसे आ रहा कहां तद अंबरम च पीताम्बरम कर्मधारी समाज दूसरी बात फिर पीताम्बरो अश्य अस्तित्व पीताम्बर पीताम्बरवान ऐसा बना दिया मैं कर्मधारी समाज के बाद मतुप लगा करके व्यक्ति को अर्थ वाला व्यक्ति है वो अर्थ मथुप लगाई भी नहीं आता हो करने पर कैसे पीतम अम्बरम ऐश्य जिसके पीताम्बी पीत, का पीला कपड़ा है उसको क्या बोलेगा पीतांबर तो पीतांबर शब्द से ही व्यक्ति आ जाता हो तो पीताम्बरवान बोला व्यर्थ हो जाता है इसलिए पाणिनि ने कहा हुआ है न कर्मधारे अम्बत्वर्थियों बहुवरी से तद अर्थ प्रतिबद्ध कर्मधारे समाज के बाद में मथुप प्रत्यय नहीं करना चाहिए यदि बहुबरी से अर्थ आता हो तो यदि बहुबरी से अर्थ नहीं आता तो करना बहुबरी से अर्थ निकलता हो बहुब समाज से तो उस में कर्मधारी समाज करके मतुप करना व्यक्त होता है ऐसा कहा हुआ है यह पूर्व पक्ष का कहना था किंतु यहां पर कर्मधारी समाज करके मतुभ नहीं लगाया सिद्धांत ने पहले मतुप लगाया हुआ है उसके बाद कर्मधारी समाज भी नहीं आया क्या है नए समाज किया है सिद्धांत आदि रहस्य स्थिति आदिमत बनाया पहले आदि शब्द से मतुप लगाए वह कर्मधारी समाज के प्रसंग ही थे उसके बाद न आदिमत अनादिमत नहीं सब तत्पुरुष ना यह आदि वाला नहीं है यह किंतु यहां कर्मधारी समास होकर के मतुप लगता हो वो बहुवीरी से अर्थ आते तो मथु व्यर्थ होता है ये पूर्व पक्ष के यह अभिप्राय था किंतु यहां ऐसा नहीं है इस सिद्धांत कहना है तस्मात बतुको बहुवीना समान अर्थत्व बहुवीरी के साथ समान अर्थत्व है बतुक का माना अनादि में न बीत देते अनादि करके अर्थ आ जाता बहुबरी लेकर के आता फिर मतुक व्यर्थ दिख रहा है समान अर्थ तो समान अर्थ है मतुक जैसे बहुपुरुष अर्थ आया क्या आया अनादि वाला मथुश भी वाला, अनादि वाला ही आ रहा है तो समान विषय होने पर भी प्रयोग स्लोक पूरा और अर्थ भी बतुक का प्रयोग क्यों किया यहां अनादि परम ब्रह्म करने से काम चलता ये मत शब्द तो क्यों लगाएगा? तो स्लोक पूरा कर लिया नहीं तो श्लोक में एक अक्षर कम हो जाता श्लोक पूर्ति के लिए मथुक लगा दिया गया एक अक्षर की कमी पड़ जाती इसके लिए है यदि बहुत से अर्थ निकाल सकते हैं हम वहाँ न भी आदर से अनाग्र परम ब्रह्म ऐसा करने से काम चलता शुल्क की पूर्ति नहीं हो रही है तो आठ अक्षर चाहिए एक बात में या सात अक्षर हो जाएगा इसलिए शुल्क की पूर्ति के लिए मतुक लगा दिया कहा अमृतत्व फलम ज्ञम मया उचते प्ररोचने प्ररोचने अभिपृत आहदाय अमृतत्व तो जो फल है उस गेह को जानने का फल क्या अमृतत्व फलम यश्य गय से जिस गय का फल क्या है अमृतत्व अमरत्व तो होना है अमरत्व तो भान आ जाना मैं अमर हूं ये भान आना यही फल है उसके गह का मैया तो उचित है मेरे द्वारा कहा जाता है भगवान ये बोलते हैं मेरे द्वारा ये कहा तो जाता है अमरत्व के फल फल अमरत्व तो होगा इसका क्या होगा उसको जानने से अमर होगा वर्तत्व समाप्त हो जाएगा मर्तत्व भावना समाप्त होगी ये कहा कि प्ररोचन एक लोभ दिखा करके रोचकता दिखा करके इस परमात्मा को जानो परमात्मा रूप से अपने स्वरूप को समझोगे तो क्या अमर हो जाओगे ऐसा शब्द है जीवन जन्म मन से छुटकारा पाओगे ये प्ररोचक उसके रोचकता के लिए ऋषि के लिए अभिमुख कृत्य उसके द्वारा अपने शब्दों को सुनने में रोचक बना करके भगवान कहते आह श्री कृष्ण आह न सतन्ना सदुच्यते का वो ग्य जो है ना सत भी नहीं असत भी नहीं वो खोड़ने के लिए अभिभुख हुआ था छोड़ता है सत्य नहीं असत भी नहीं दो ही तो होते कार्य और कारण दोनों का विषय फिर क्या है वो ग्य प्रश्न उठेगा न सत्यन्ना सदुच्यते वो ग्य तो यही है सत भी नहीं असत भी नहीं कहा मैंने कार्य भी नहीं कारण भी नहीं क्यों निस कहा है अन्यदेवता अथो अविद ही ऐसा शब्द विद्युत वाली कार्य है अविदित कारण है दोनों से अतिरिक्त है आत्मा जो, जो, जो, जो है ना बाप से अतिरिक्त है विदित से भी अतिरिक्त है अविदित से भी अतिरिक्त विद्युत वाणी कार्य अविद्यवाणी कारण वैसे यहां भी है कार्यकारण बाप से रहित है जितने कार्यकारण बाप का आरोप हुआ है उसका निषेध करना बात इतनी आत्मा की उपलब्धि कुछ नहीं करना तो है जैसे कंठ में पहना हुआ हार खो जाता है खोरा हमारे मन में खो जाता है हार कंठ में स्थिति ऐसी हो जाती कभी कभी गले में चैन पहना हुआ है खो गया किस में? मन में खो गया तो दूसरे से पूछता है भाई मेरा चैन खो तो गया और दूसरे व्यक्ति को जानकारी है मैं चैन है तो बोला अरे यही है हम मिल गया मिल गया बोलता है फिर बात नहीं पहले मिला नहीं था मिला हुआ ही था कंठ से हाम ही कर बोलते इसको शामी घर बने हार गले का हार कंठ बने गला होता है वही तो युक्ति है यहां मैंने आत्मा होते हुए अज्ञान के कारण खोया हुआ था ज्ञान रूपी प्रकाश से पाया उसने तो कहा न सत ते कहा वो गे सत नहीं कहा जाता उसको सत शब्द के भी वो नहीं होगा बातचीत कार्य नहीं हो ना भी असत तापी असत तद उचित है वो तद मेरे घे वो गे असत भी नहीं मैंने कारण भी नहीं कार्य कारण बाप से अतिरिक्त है, है। तो हमारा स्वरूप ऐसा होता है कहा पूर्वक से बोल दो हाँ महाराज इतने साधन जुटा करके मैं ज्ञों को बताऊंगा करके कहा आपने ज्ञ प्रवक्षा में विशेष रूप से कहूंगा कहा साधन सबके सब बता दिया बीस साधन बता दिया पूर्व में अमानित आदि साधन और उसके बाद में गेहों को बताऊंगा करके कहा आपने या प्रतिज्ञा की जय तक प्ररोक्ष आगे जाकर बोलते सत भी नहीं असत भी ने, ने ये क्या हुआ पूर्वाज और नन हो महता परिक्रबंधे साधन इतने साधन जुटा करे परिक्रबन साधन इतने साधन जुटाते गए आप हमारे तो आदि लेकर के यहां तक आए महता परिक्रबंधन बंधेन का इतने साधन के द्वारा कंठ रवेण उद्घोष अपने कंठ के शब्दों से आपने उद्घोष किया क्या किया प्रवक्षामि शब्द कहा ज्ययम ये, ये तत्त प्रवक्षा रब शब्द होता है धातु है नब कंठ रब आपने अपने अपने स्वर से भी कहा अपने कंठ से भी कहा क्या कहा ज्यय ये तत् प्रवक्षा भाई विशेष रूप से कौन का कहा बोलते हैं क्या न सब्त असत क्या हुआ है? महता परिकरबंधे न कंठ रवे न उद्घुष्य शब्द है ना शब्द है ऐसा शब्द निकाल करके ज्ययम प्रवक्षा ज्ञान को कहूंगा ऐसे पहले आपने कहा और अनुरूप उत्तर नहीं हुआ क्या उत्तर दे रहे अभी न सत तना सदे वो सत भी नहीं असल देख क्या उत्तर हुआ अनुरूप अनुरूपम मुक्तम आपने अनुकूल नहीं कहा तो ज्ञान का स्वरूप निर्णय सही नहीं किया इतने साधन जुटा करके प्रवक्षा में करके अपने कं, कंठ से कहा मैंने उदघोष करके और अनुरूपमुक्तम हुआ अनुरूप नहीं हुआ अनुकूल नहीं हुआ नहीं हु� न सत्यनाश सदुच्य सत्य भी नहीं असत भी नहीं ऐसा शब्द बोलना ये ठीक नहीं है इतने साधन जुटाया और अपने स्वर से बोला आपने भगवान को उलाहना दिया जा रहा है अपने स्वर से कहा न सत क्या है प्रवक्षा में कहा अपने कंठ से उद्घोष किया आपने और बोलते क्या न ना असत्य क्या है ठीक उत्तर नहीं हुआ ऐसा पूर्व ने कहा तो सिद्धांत का सही उत्तर है ये न सदुच्यते कहा सही अनुरूपों में वो उत्तम हमने अनुरूपी कहा है अनुरूप नहीं अनुरूप है सही उत्तर है ये प्रथम पूर्वाधिक कैसे कहते सर्वासु ही उपनिषद ज्ञ ब्रह्म सारे उपनिषदों में देखो जो ज्ञेय ब्रह्म है ना ध्यय ब्रह्म नहीं ज्ञाय ब्रह्म विशेष ब्रह्म ध्येय होता उपास्य होता है और निर्विशेष ब्रह्म ज्ञय होता है ज्ञान का विषय है वो का विषय बनाना है सर्वासु ही उपनिषद सारे उपनिषद में कोई भी उपनिषद खोल के देखो ज्ञम ब्रह्मा जो ज्ञम ब्रह्म है उसको किस शब्द से कहा जाता है नेति नेति से कहा जाता है ना यति इतर व्यावृत्ति से परिचय कराया जाता है किस रूप से नेति यति नीति भिक्षा लगा करके ये नहीं ये नहीं ये ये है ब्रह्मा ना ये शरीर ब्रह्मा है न चक्षादि इंद्रिय ब्रह्मा है नहीं मनादि है नहीं बस इस रूप से ये नकार के जो निषेध के जो अवधि रूप से पहचाना जाता है इस बोलते हैं सर्वाशी उपनिषद सारे उपनिषदों में ब्रह्मा जो जानिय के ब्रह्मा है ज्ञ ब्रह्म ध्याय ब्रह्म नहीं ज्ञ ब्रह्म ध्याय ब्रह्म तो यदि से उसका कथन हो जाएगा ध्याय ब्रह्म का तो हो जाएगा किंतु ज्ञ ब्रह्म का नहीं और अस्थूलम अनाणु इत्यादि तो थूल है नहीं अणु है नहीं ये बस नहीं नहीं लगेगा सर्वतम अहर्षम अदीर्घम अलोहितम इत्यादि शब्द आता है खून वाला है नहीं लंबा है नहीं छोटा है नहीं बस जो भी बोलो नहीं जितने सारे विशेष जितने भी लगाएंगे सबका निषेध से परिचय कराया जाता है जय ब्रह्म का सारे ऊपर में इसलिए अमर कहा जा सत्य ना सदे कहा कार्यकार किया अस्तुल इत्यादि विशेष प्रतिषेध है नैबागा जितने भी विशेष थे सबके निषेध के माध्यम से ही नेदम तत्ति बात अगोचरित्र कह रहे ये नहीं वह ये ब्रह्म वह नहीं है मैंने यह ब्रह्म नहीं है इस रूप से परिचय कराया जाता है बाचो अगोचर होता है बाणी का विषय नहीं बनता वो ये तो बाचो नहीं बन बनते अप्राप्त प्रशासक्रशासन का जहां से मन बाणी लौट जाते हैं विषय नहीं कर पाते इस स्थिति है पूर्वादी बोलते धनु न तद अस्थि वो पदार्थ वो वस्तु नहीं होता न तदद वो वस्तु नहीं होता कौन यदि वस्तु अस्थि शब्दा गचे थे जो अस्थि शब्द से नहीं कहा जाता वो वस्तु होता नहीं जिसमें अस्थि लगना चाहिए अब के ने नास्ती नाचती जा रहा है ये है नहीं नास्ती ये है नहाते नास्ती वो वस्तु होता नहीं संसार में जो भी वस्तु है जो अस्थि शब्द से नहीं कहा वो वस्तु नहीं होता या अस्थि शब्द से तो प्रमुख को नहीं बोल रहे आप नीति नेति आदि के रिशे दागे से जा रहे चल रहे वो वस्तु है ही नहीं ये संका नो न तद वो वस्तु नहीं है संसार में पूर्व पक्ष बोलता है यद वस्तु अस्थिशब्द नोचते है जो वस्तु अस्थि शब्द से नहीं कहा जाता हो जिसमें अस्थि नहीं क्रिया नहीं लगती हो वो वस्तु नहीं लगती घटो अस्थि पटो अस्थि अस्थि लगते हैं सब जो वस्तु होते हैं उनमें अस्थि क्रिया लगती है मनुष्य अस्थि अस्थि लगता है जिसमें अस्थि नहीं लगता हो वो वस्तु नहीं होता यह अस्थि लगने वाला नहीं है निषेधी कर रहा है यह हाथों नास्ती नास्ती है यह है नास्ती यह है नास्ति ऐसा सारे विशेष का निषेध करता है वस्तु होता नहीं संसार में नहीं देखा गया पूर्वादी ने कहा पूर्व पूर्व पूर्व से और बोलता है अथा अस्ति शब्द नोच्चते नास्ती ते पूर्वादी बोलता है, जो भी वस्तु संसार में न, जो अस्ति शब्द से नहीं कहा जाता होता नहीं इसलिए अस्थि शब्द से नहीं कहा जाता इसको ब्रह्म को माने न नकार लगा निषेध रूप से दिखाया जा रहा है अस्थि शब्द नोचते यहां अस्थि शब्द से कहा नहीं जाता ब्रह्म को नास्तिका जी गेह गे है ही नहीं क्यों गेह तो में तो प्रवक् कहा था आपने इतने साधन जुटा कर कहा था वो गये है, नहीं। है नहीं। फुर फुर ही नहीं है ही नहीं पूर्वक पूर्व नहीं कह रहा विप्रति सिद्धम था दूसरी बात पूर्वपक्ष और बोलता है विप्रति सिद्धम विरोधी बात भी है क्या गेय बोल और उसको अस्थि शब्द से नहीं कहा जाता बोलना गे होगा तो अस्थि शब्द घटो अस्थि घटो गे अस्थि गेय कहा था एक दूसरे तो अस्थि शब्द से नहीं कहा जाता कहा ये विरोधी बात है ये पूर्व पक्ष बोल रहा है विपरीत सिद्धम चाहता हूं ये विरोधी भय क्या ज्ञयम ज्ञय का ना तत् तद अस्थि शब्द ज्ञ है वह ज्ञान का विषय है किंतु अस्थि शब्द से नहीं कहा जाता ये विरोध ता? न ताबत नास्ती सिद्धांत बोलते नहीं नास्ती नहीं है न ताबत नास्ति नहीं कर सकते आत्मा को न ताबत नास्ति नास्ति बुद्धि अभिषयित्व नास्ति बुद्धि का विषय भी नहीं बनता वो वो अस्थि शब्द का अस्थि बुद्धि का विषय भी नहीं नास्तिक शब्द का विषय भी नहीं है ऐसी नाब अप नास्तिक और ब्रह्म नहीं है बात नहीं है क्यों? है क्यों नास्ती बुद्धि अभिषयित्वा सिद्धांत कहा गया नास्ती बुद्धि का विषय भी नहीं हो अस्थि का विषय नास्तिक का भी विषय नहीं कैसे कैसे बोलेंगे नास्ती बोलने के लिए नास्तिक शब्द का विषय होना चाहिए तभी नास्ती बोलोगे उसका विषय भी, भी नहीं बुरा स्थिति माने अपने से भिन्न वस्तु में अस्ति-नास्ति क्रिया होती है लगती है घटो अस्थि घटो नास्ति अपने से भिन्न है यह अपना स्वरूप ही है नास्ति आदि मैं नहीं हो कहेगा तो क्या होगा बदतो ब्याघात दोष होगा क्या होगा बोलता हुआ दोष जैसे कोई बोलता ममा माता बंध्या मेरी माता बंध्या रही अरे बंध्या रही तो पुत्र तू कहां से पैदा हो गया बोलता बोलता दोष आई ऐसे ठीक है मुखे जीवा नास्ती कथम बदे मेरे मुखे जीवा ने कैसे बोलो अरे जीवा ने तो बोल भी रहा है कैसे बोलता तू बदल तो जागा दोष तो अपने स्वरूप को नास्ती बोल नहीं सकता कोई भी अस्थि माने सामने द्वैत रूप से देख भी नहीं पाता इधम क्यों ज्ञान है तो नहीं ज्ञान होना है इदम तो नहीं है जहां इदम ने ज्ञान होना, होना होगा अपने से भिन्न रूप से वहां पर अस्ति अस्थिनाश्ति क्रिया हो जाती है घटो अस्ति, घटो नास्ति अपने से भिन्न वस्तु है वहाँ होता अस्थिनाश्ति या नहीं होता न ना तावत नास्ती सिद्धांत नहीं है ये बात नहीं है वो ज्ञान पदार्थ नहीं है ये बात नहीं नास्ति बुद्धि अविषयत्वाद नास्ती बुद्धि का विषय भी नहीं हो वो का विषय नहीं बनता तो नास्ति बुद्धि का विषय नहीं है क्यों अपने स्वरूप में अस्थि नास्ति प्रयोग करना संभव नहीं है अपने से भिन्न में होता है अस्थि और नास्ति प्रयोग अपने से भिन्न वस्तु में होता है अपना स्वरूप है तो उसमें अस्थि नास्ति तो अज्ञान से खोया हुआ है स्वरूप अपना स्वरूप है अज्ञान से खोया हुआ है जैसे गले में हार अज्ञान से खोता है वास्तव में हार खोया हुआ नहीं होता अज्ञान से खोता है स्थिति में जानकारी देने वाला कोई व्यक्ति की आवश्यकता है यहां भी जानकारी देने वाले गुरु होंगे अरे बाबा तू यह हड्डी मार्स का पुतला तू नहीं है तो सच्चिदाना आत्मा है इतना बोलने वाली की आवश्यकता होगी तब तो तुमसी तो कहने वाली चाहिए बात इतनी है एक कहा समय हो गया है यह यहम पूर्णम ओम पूर्ण पूर्णमे पूर्णश पूर्ण पूर्ण्य